मैन मधुकर खिलत बसनत बजत अनहद गति अन बिकसत कमल भय गुन ज्योति जगा मग कर पसार निरख निज भयो आनंद बाझल मन तब पड़ल हंद मन मधुकर खिलत बसंत लहर लहर बहे जो तीधार चरण कमल मन मिलो हमार आवे न जाय मरे नहीं जीवा पुल की फुल रस अमिया पीवा मन मधुकर र खेलत बस अगमयोचर अलख नाथ देखत नैन भयो सनाथ का गुलाल मोरी पूजलिया जम जितो भय ज्योतिबास मन मधुकर र खिलत बसन देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं धूमधाम से साजबाज से मंदिर में वे आते हैं मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने हूं आई धूप दीप नैवेद्य नहीं है झांकी का श्रृंगार नहीं हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं कैसे स्तुति मैं करूं तुम्हारी है स्वर में माधुर्य नहीं मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चली आई पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारीन को समझो मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई हूं जो कुछ है बस यही पास है इसे चढ़ाने आई हूं चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो यह तो वस्तु तुम्हारी ही है ठुकरा दो या प्यार करो भक्त के पास भगवान को चढ़ाने को कुछ है भी नहीं जो है उसका है न चढ़ाओ तो तुम एक भ्रांति में जीते हो कि मेरा है मेरा यहां कुछ भी नहीं मैं का ही कोई अस्तित्व नहीं तो मेरे का क्या अस्तित्व होगा मैं एक झूठ है और उस झूठ के फैलावे का नाम मेरा है मैं केंद्र है हमारे अज्ञान का और मेरा उस केंद्र की परि न तो मेरा सच है ना मैं सच दोनों जहां गिर जाते हैं वहां पूजा पूरी हो जाती है फिर सब उसका है जिस क्षण तुम ऐसा जानते हो कि सब उसका है उसी क्षण सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हो उसी क्षण संताप के दिन गए संगीत के दिन आए उसी दिन दुख की रात कटी सुख का सूरज उगा उसी दिन पतझड़ तिरोहित हो जाता है और वसंत झरझर चारों ओर आंदोलित होने लगता है झरक दसों दिस मोती वसंत उत्सव का प्रतीक है फूल खिलते हैं पक्षी गीत गाते हैं सब हरा हो जाता है सब भरा हो जाता है जैसे बाहर वसंत है ऐसे ही भीतर भी वसंत घटता है और जैसे बाहर पतझर है ऐसे ही भीतर भी पतझर है इतना ही फर्क है कि बाहर का पतझर और पसंत तो एक नियति के क्रम से चलते संघलाबद्ध वर्तूलाकार घूमते भीतर का पतझर और वसंत नियतिबद्ध नहीं है तुम स्वतंत्र हो चाहो पतझर हो जाओ चाहे वसंत हो जाओ इतनी स्वतंत्रता चेतना की है इतनी गरिमा और महिमा चेतना की है लेकिन दुर्भाग्य कि अधिक लोग पतझर होना पसंद करते हैं पतझर का कुछ लाभ होगा जरूर पतझर से कुछ मिलता होगा अन्यथा इतने लोग भूल ना करते पतझर का एक लाभ है बस एक ही लाभ है से सब लाभ उससे ही पैदा होते मालूम होते पतझर है तो अहंकार बच सकता है दुख में अहंकार बचता है दुख अहंकार का भोजन है इसलिए लोग दुखी होना पसंद करते कहें लाख कि हमें सुखी होना है सुख की कोशिश में भी दुखी ही होते सुख की तलाश में ही और और नए दुख खोज लाते निकलते तो सुख की ही यात्रा पर लेकिन पहुंचते दुख की मंजिल पर कहते कुछ है लेकिन होता कुछ है और जो होता है वह अकारण नहीं होता भीतर गहन अचेतन में उसी की आकांक्षा है ऊपर ऊपर है सुख की बात भीतर भीतर हम दुख को खोज रहे हैं क्योंकि दुख के बिना हम बचना सकेंगे सुख की बाढ़ आएगी तो हम तो कूड़े करकट की भांति बह जाएंगे पतझर में अहंकार टिक सकता है न पत्ते हैं न फूल हैं, न पक्षी हैं, न गीत है सूखा साखा वृक्ष खड़ा है लेकिन टिक सकता है वसंत आए कि गए तुम वसंत आता ही तब है जब तुम चले जाओ तुम खाली जगह करो तो वसंत आता है तुम मिटो तो फूल खिलते तुम ना हो जाओ तो तुम्हारे भीतर गीतों के झरने फूटते और कुछ चढ़ाना नहीं है परमात्मा के चरणों में और हम चढ़ाएंगे भी क्या और हमारे पास है भी क्या अपने को ही चढ़ा सकते इस अहंकार को ही चढ़ा दो इस अस्मिता को ही चढ़ा दो इस मैं को ही सूली दे दो और पिया की सेज मिल जाएगी सूली ऊपर सेज पिया की किस सूली के ऊपर है पिया की सेज ये अहंकार सूली चढ़ जा इधर गर्दन कटी अहंकार की कि उधर प्रभात हुई और जैसे ही अहंकार जाता है उसके साथ ही आश्चर्यजनक रूप से सारी चिंताएं सारी व्यथाएं सारी विविधाएं सारे संताप चले जाते वही ऊर्जा जो संताप बनती थी वसंत बन जाती वही ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर दुख के कांटे उगाती थी फूलों में बदल जाती ऊर्जा तो एक ही है जो चाहो बना लो निर्णय तुम्हारा है हकदार तुम हो जो पतझर में जीने का निर्णय लिया है उसे मैं संसारी कहता हूं और जिसने वसंत में जीने का निर्णय लिया है उसे मैं सन्यासी कहता हूं ये जो गैरिक रंग है ये वसंत का रंग है ये वासंती रंग है ये उदासी का रंग नहीं है ये उत्सव का रंग है ये रोता हुआ रंग नहीं है ये हंसता हुआ रंग है खेल खिलाता हुआ रंग है वसंत को ध्यान में रखना परमात्मा के नाम पर भी पतझर पकड़े लोग बैठे परमात्मा के नाम पर भी लोग उदास होके बैठे उनकी हृदय तंत्री बजती नहीं परमात्मा के नाम पर बहुत गुरु गंभीर होके बैठे, उनका हास खो गया है परमात्मा के नाम पर बहुत कठोर होके बैठे, उनकी मृदुता उनका माधुर्य खो गया है परमात्मा के नाम पर तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम सूखे साखे वृक्ष पाओगे जिनमें पत्ते भी उगते नहीं आओ मगर हम भी ऐसे मूढ़ कि वृक्ष में जितने कम पत्ते हों उतनी ही हमारी पूजा कहते हैं बड़ा उदासीन है कहते हैं, देखो तो त्याग पत्ते भी छोड़ दिए फूल भी छोड़ दिए ठूठ की तरह खड़ा है तपस्वी है महात्मा ठूठों को तुम महात्मा कह रहे हो और जब तुम ठूठों की पूजा करोगे तो आज नहीं कल ठूठ ही हो जाओगे जैसी पूजा करोगे जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे हम पूजा ही उसकी करते हैं जैसे हम होना चाहते हम आदर ही उसको देते हैं जैसे हम होना चाहते तुम्हारा आदर अकारण नहीं होता तुम उसी मंदिर में जाना चाहते हो जो मंदिर तुम बन जाना चाहते हो गुलाल तुम्हें वसंत के लिए पुकारते ये प्रीति भरे शब्द ये मधुरस भरे शब्द हृदय में उतर जाने देना इन्हें पीना समझना मत यह बात समझ की नहीं अगम है अगोचर है मन मधुकर खेलत वसंत वसंत एक उत्सव है और जब तुम समझ लेते हो और अहंकार को चढ़ा देते हो तो हो गए एक भौरे नाचते हो परमात्मा के कमल के चानो तरफ गुनगुनाते हो गीत तुम्हारा जीवन एक गुंजार हो जाता है मन मधुकर खिलत वसंत और वसंत का एक अर्थ है फाग होली कि चली पिचकारी पर पिचकारी कि न केवल तुम रंग जाते हो तुम औरों को भी रंगने लगते हो न केवल तुम रंगों से भर जाते हो भीग जाते हो तुम औरों को भी भिगाने लगते हो बुद्ध ने कितनों को भिगाया कितनों के साथ वसंत खेला महावीर ने कितनों को भिंगोया कितनों को तरबतर कर दिया या जीसस ने या मोहम्मद ने या कबीर ने या नानक ने वे वसंत को उपलब्ध हुए लेकिन जैसे ही वे वसंत को उपलब्ध हुए कि उन्होंने वसंत बांटना शुरू कर दिया भरली पिचकारियां उड़ाने लगे रंग उन पर भी जिनने कभी सोचा ना था सपने में कि वसंत का अवतरण होगा उनको भी रंग डाला जिनके सपनों में भी सत्य की तलाश न थी जिन्होंने कभी भूल के भी मंदिर की राह न पकड़ी थी ये खेखिलाते रंग ये गूंजते हुए गीत उन्हें भी बुला है, उनके लिए भी निमंत्रण बन गए मन मधुकर खेलत वसंत गुलाल अपनी अवस्था कह रहे हैं कि गए दिन रोने के बीत गई पतझर की रात सुबह हो गई और मेरा मन तो भवरा हो गया है और परमात्मा के चारों तरफ नाच रहा है वसंत खेल रहा है परमात्मा के साथ फाग खेली जा रही बाजत अनहद गति अनंत और जब से मैं मिटाऊ तब से अनाहत नाद सुन रहा हूं वीणा तुमने सुनी सुंदर है मधुर है लुभावनी है मगर कुछ नहीं उस वीणा के मुकाबले जो तुम्हारे भीतर बज रही है तुमने बाहर सूरज का उगना देखा सूर्योदय सुंदर है अति सुंदर है पर उस सूरज के मुकाबले कुछ भी नहीं जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है उग आने की तुमने कमल खेले देखे झीलों में आकर्षक है लेकिन तुम्हारे चैतन्य की झील में जो कमल खिलता है जो सहस्त्र कमल उसके समक्ष कुछ भी नहीं क्योंकि बाहर के सब कमल मुरझा जाते अब भीतर का कमल कभी मुरझाता नहीं और बाहर जो सूर्योदय होता है अभी सूर्योदय हुआ अभी सूर्यास्त हो जाएगा और भीतर का सूर्योदय हुआ तो हुआ हुआ तो फिर हुआ ही हुआ सदा के लिए हुआ बाहर का वसंत आता है और विदा हो जाता है भीतर का वसंत आता है तो सदा के लिए आ जाता है वह शाश्वत है तुम्हारे भीतर एक नाद बज रहा है तुम नहीं बजा रहे हो कोई नहीं बजा रहा है बजाने वाला नहीं लेकिन नाद उठ रहा है नाद तुम्हारा स्वभाव है उस नाद को ही हमने ओंकार कहा है बाजत अनहत गति अनंत अनंत स्वर तुम्हारे भीतर उठ रहे और जो नाद है बेहद है उसकी कोई सीमा नहीं उसे किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता और कोई वाद्य संगीत का उसे बाहर अनुवादित नहीं कर सकता जब भी कोई संगीतज्ञ संगीत की चरम पराकाष्ठा को छूता है तो बस थोड़ी सी झलक पकड़ पाता है बस थोड़ी सी झलक जैसे कोई चांद को पकड़ ले झील के प्रतिबिंब में बस ऐसी झील में चांद होता नहीं सिर्फ प्रतिबिंब बनता है और जरा सी कंकड़ी डाल दो कि प्रतिबिंब खो जाता है बाहर का संगीत अगर इतना भी पकड़ ले भीतर के संगीत को जितना चांद को पकड़ लेती झील तो भी बहुत हमारे तानसेन और हमारे बेजू बाबरा बस इतना ही कर पाते लेकिन उस झलक में भी कितने लोग डूब जाते उस झलक में भी कितने लोग आनंदित हो उठते काश हम चांद को देख सके झलक में ही ना उलझे रहे संगीत करीब से करीब संदेश देता है परमात्मा का शब्द जो नहीं कह पाते वो संगीत कह पाता है क्योंकि संगीत ध्वनि अर्थहीन ध्वनि उसमें एक आनंद तो है मगर अर्थ नहीं है एक उत्सव तो है मगर अर्थ नहीं बुद्धि कुछ कर सके ऐसा संगीत में कुछ भी नहीं इसलिए बुद्धि थकी रह जाती संगीत बुद्धि को बच के निकल जाता है और हृदय तक पहुंच जाता है संगीत शुद्धतम संभावना है जहां तक बाहर के जगत की गति भीतर ले जाने के लिए लेकिन जिस दिन तुम भीतर का नाच सुनोगे बाहर के सब नात फीके हो जाएंगे जिस दिन तुम भीतर का ना सुनोगे बाहर का सब संगीत केवल शोरगुल मालूम होगा और कुछ भी नहीं मन मधुकर खेलत वसंत यह तुम्हारा हास आया इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया यह तुम्हारा हास आया आंख से नीरव व्यथा के दो बड़े आंसू बहे हैं। में वेदना के वी ये कैसे रहे हैं? एक उज्जवल तीर सा रवि रश्मि का उल्लास आया यह तुम्हारा हास आया इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया यह तुम्हारा हास आया आह वह कोकिल न जाने क्यों हृदय को चीर रोई एक प्रतिध्वनि सी हृदय में छीण हो हो सोई किंतु इससे आज में कितने तुम्हारे पास आया यह तुम्हारा हास आया इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया यह तुम्हारा हास आया अभी तो हम फटे से बादल अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं भिक्षा के पात्र खाली रिक्त लेकिन परमात्मा हमारे भीतर हंस सकता है मुस्कुरा सकता है और हंसे तो हमारे पास भी झड़ी लगे झरत दसों दस मोती हमारे पास भी रत्नों की वर्षा हो जाए वर्षा शायद हो ही रही क्योंकि जब गुलाल के पास हुई तो गुलाल के ही पास नहीं हुई हो ही रही थी गुलाल को दिखाई पड़ी और थे अंधे नहीं देख पाए परमात्मा तो हंस रहा है लेकिन तुम ऐसे उदास हो गए हो कि हंसी से तुम्हारा तालमेल नहीं हो पाता तुम हंसना ही भूल गए हो हंसने में भी कैसी कंजूसी हो गई तुम नाचना भूल गए हो तुम्हें नृत्य की भावभंगिमा ही स्मरण नहीं रही तुम न गाते हो तुम न ना नाचते हो न ना तुम हंसते हो तुम्हारा वसंत से कैसे संबंध हो कुछ तो वसंत जैसे होना पड़ेगा क्योंकि समान से ही समान का संबंध हो सकता है और यही साधना है कि तुम थोड़े से वसंत जैसे होने लगो मैं यहां अपने सन्यासियों को यही कह रहा हूं सुबह सांझ रोज नाचो गाओ उत्सव मनाओ क्योंकि परमात्मा है एक तो नृत्य है उत्सव है परमात्मा को पाने के पहले उससे पात्रता निर्मित होती है और फिर एक उत्सव है नृत्य है परमात्मा को पाने के बाद उससे धन्यवाद प्रकट होता है अनुग्रह प्रकट होता है सन्यासी परमात्मा को पाने के पहले नाचता है सिद्ध परमात्मा को पाने के बाद नाचता है मगर सन्यासी ही सिद्ध हो सकता है कोई और दूसरा सिद्ध नहीं हो सकता है विकसित कमल भयो गुंजार गुलाल कहते हैं कैसे विस्मय के द्वार खोले जा रहे मेरे भीतर कमल खिल गया है जहां अंधेरे के सिवाय मैंने कभी कुछ पाया न था जहां कुरूपता के सिवाय कुछ और मुझे मिला ना था क्रोध मिला था घृणा मिली थी वनस ईर्षा मिली थी द्वेष मिला था अहंकार मिला था तृष्णा मिली थी वासना कामना मिली थी जहां मैंने सिवाय दुर्गंध युक्त भाव दशाओं के और कभी कुछ ना पाया था कूड़ा करकट ही पाया था जहां गंदगी का ढेर लगा था वहां क्या चमत्कार हुआ है विकसित कमल भयो गुंजार फूल खिल उठा है कमल खिला है और गुंजार हो रहा है कौन गा रहा गीत कौन खिला रहा इस कमल को कोई अदृश्य हाथ जो पकड़ में नहीं आते मगर होंगे जरूर जरूर ही होंगे कौन बजा रहा है इस वीणा को कोई अदृश्य हाथ ज्योति जगामग कर पसार ये कौन है जो मेरे भीतर ज्योति को जगा दिया है ये कैसा कमल है कि जिसके चारों तरफ संगीत गूंज रहा है और जिसके बीच से ज्योति उठ रही और ये ज्योति पसरती जा रही है जगामग फैलती जा रही ये मुझ तक रुकेगी नहीं ये दूर दूर तक जाएगी ये बात फैलेगी ये गंध ओढ़ेगी हवाएं इसे दूर दूर तक ले जाएंगी दिग दिगंत में पहुंचाएंगी ये प्रकाश मेरे में समायेगा नहीं ये मुझसे बड़ा है मुझसे फूट के बहेगा ये बाढ़ की तरह है, मैं छोटा हूं ये मेरे ऊपर से बह जाएगा ये बहुतों तक पहुंचेगा ज्योति जगामक कर पसार और हम धन्य कि ये ज्योति किसी के भीतर समा नहीं पाती नहीं तो बुद्ध चुप रह जाते नहीं तो मोहम्मद से कुरान ना उठती और कृष्ण ने गीता ना गाई होती और कबीर की अद्भुत उलट बांसियां आदमी उनसे वंचित रह जाता तो बाउल फकीरों ने एक तारा बजाया होता और उनकी मस्ती हम कभी पहचान ही ना पाते ये थोड़े से लोग हमारी हवा को भी शराब से भर गए हमारे वातावरण को भी मध्मस्त कर गए कारण कि जब भीतर की घटना घटती तो घटना इतनी बड़ी है कि तुम्हारी देह उसे संभाल नहीं सकती न तुम्हारा मन उसे रोक सकता है वो सब बांध तोड़ के बहती कलियो यह अवगुंठन खोलो ओस नहीं है मेरे आंसू से ही मृदुपद धो लो खोकिल स्वर लेकर आया है यह अशरीर समीर सुख में सौरभ आज हुआ है पंच बाण का तीर मन में कितना है रहस्य जो लघु सुकुमार शरीर मन में कितना है रहस्य ओ लघु सुकुमार शरीर व्योम तुम्हारे रुचिर रंग में डूबा है गंभीर सुरभ शब्द की एक लहर में तुम क्या हो कुछ बोलो कलियों यह अवगुंठन खोलो तुम भी कली हो उसी कमल की जिसकी गुलाल बात कर रहे मगर जरा पर्दा उठाओ मीरा कहती घूंघट के पट खोल कलियो यह अवगुंठन खोलो ओस नहीं है कोई फिक्र नहीं तो आंसुओं से ही पैर धो लो उस परमात्मा के पैरों को आंसुओं से ही धो लो कोकिल स्वर लेकर आया है यह अशरीर समीर ये जो समीर तुम्हारे चारों तरफ बह रही है इसमें अदृश्य रहस्य छिपे हुए इसमें ऐसी कोकिल की तान है जो तुमने कभी सुनी नहीं जो बाहर के कानों से सुनी भी नहीं जाती सुख में सौरभ आज हुआ है पंचबाण का तीर मन में कितना है रहस्य ओ लघु सुकुमार शरीर ये छोटी सी देह मगर रहस्यों पर रहस्य इसमें भरे ये छोटी सी देह ऐसा समझो कि जैसे छोटा सा एक पूरा विश्व है इस पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है जैसे ये छोटा सा नक्शा है सारे अस्तित्व का व्योम तुम्हारे रुचिर रंग में डूबा है गंभीर सुरभ शब्द की एक लहर में तुम क्या हो कुछ बोलो कलियों यह अवगुंठन खोलो यह अवगुंठन एक ही तरह से खुल सकता है कि तुम अपने से पूछो कि मैं कौन हूं जितना गहरे में पूछोगे उतना ही पाओगे मैं हूं ही नहीं मैं नहीं हूं एक दिन ये उत्तर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा मैं नहीं फिर भी कुछ तो है उस कुछ का नाम ही परमात्मा है उसे कोई भी शब्द दिया नहीं जा सकता वह निशब्द अनिर्वचनीय निरख निरख जी भयो आनंद और जिस दिन तुम उसका जरा सा भी अनुभव कर लोगे तो नाचोगे निरख निरखी जी भयो आनंद देखोगे तो ही आनंदित हो सकोगे जिन्होंने देखा है उन्होंने तो बहुत कहा कि आनंद है सचिदानंद सुन भी लेते हो तुम मगर तुम्हारे भीतर कोई पुलक नहीं उठती तुम्हारे भीतर प्राणों में कोई टंकार नहीं पड़ती तुम्हारी वीणा संगीत नहीं छिड़ जाता न कमल खिलता है न गंध उड़ती न दिया जलता है दूसरों के कहे ये नहीं हो सकेगा निरख ही निरख जी भयो आनंद जिस दिन तुम निरखोगे जिस दिन तुम पहचानोगे उस दिन प्राण आनंद से परिपूरित हो उठेंगे बाझल मन तब परल तब पढ़ोगे तुम परमात्मा के फंदे में तब होगी सगाई तब पहली दफा तुम जानोगे प्रीति का संबंध प्रेम का नाता बाझल मन तब परल फे जो मन भागा भागा फिरता था फिर नहीं भागेगा ये जो मन सारे जगत में भागा फिरता था वो कहीं शरण ना पाता था रत्ती भरना हटेगा जब भोरे को मिल जाता है कमल तो बस बैठ जाता है फिर कमल बंद भी हो जाए तो भी भौरा भागता नहीं कमल रात बंद हो जाता है तो भौरा भी उसके भीतर बंद हो जाता है बंद देखते कमल को बंद होते कमल को देखकर भी भौरा भागता नहीं अब ये कारागृह नहीं है ये उसका घर है वो अपने घर आ गया है, जिसकी तलाश थी वो मिल गया है लहरी लहर बह ज्योति धार और तब तुम भीतर देखोगे कि लहरों पर लहरें आ रहीं ज्योति और ऐसी ज्योति जो किसी ईंधन से नहीं जलती इसलिए चुक नहीं सकती बिन बाती बिन तेल लहर लहर बहे ज्योतिधार चरण कमल मन मिलो हमार और उसी लहर में तुम डूबते जाओगे डूबते जाओगे उस लहर में तुम लहर हो जाओगे और तभी तुम मिल पाओगे परमात्मा के चरणों से तुम जब तक पिघलोगे नहीं तरल ना बनोगे अभी तो बहुत ठोस हो अभी तो चट्टान की तरह हो अभी तो जितना तुम चट्टान की तरह होते हो उतना ही लोग कहते हैं कि यह है आदमी मजबूत तरल आदमी का तो कोई सम्मान ही नहीं है जगत में जो आंसूओं में बह जाए उसकी तो तुम निंदा करोगे कि क्या मर्द होकर रोते हो छोटे छोटे बच्चों को हम कहने लगते हैं कि क्या लड़कियों जैसा रो रहा है प्रकृति ने कुछ भेद नहीं किया है आदमी की आंखों में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष एक सी ही ग्रंथियां हैं आंसू की जितनी स्त्रियों की आंखों में आंसू की ग्रंथि है उतनी ही पुरुषों की आंखों में लेकिन पुरुषों को हम रोने तक नहीं देते पुरुष क्या बनाते हैं उनको हम पर बना देते कठोर बना देते उनकी आंखों से आंसू तक छीन लेते और आंसू ही नहीं छीनते आंखों से उनके भीतर से सारा गीलापन खो जाता वो सूख जाते ठूट हो जाते और अब तो स्त्री भी मुकाबले में लगी वो भी स्पर्धा में कि बहुत हो लिया बहुत रो लिया अब हम भी पुरुषों को मात करके रहेंगी अब तो उनकी आंखें भी सूखने लगी अब तो वहां से भी आदरता विलीन हुई जा रही जल्दी वहां भी हरियाली नहीं होगी जल्दी वहां भी पत्ते झड़ जाएंगे और फूल नहीं खेलेंगे स्त्रियों के भी महात्मा होने के दिन करीब आ रहे हैं। पहले स्त्रियां महात्मा नहीं हो सकी क्योंकि इतनी कठोर नहीं हो सकी मुझसे लोग पूछते हैं कि बुद्ध हुए महावीर हुए कृष्ण हुए ईसा हुए मोहम्मद हुए जलालुद्दीन खबीर फरीद इतनी अनंत श्रृंखला हुई संतों की सदगुरुओं की स्त्रियां क्यों नहीं महात्मा पद पा सकी स्त्र तरल रही सरल रही आदर नहीं, और तुमने महात्मा के नाम पर जो कल्पना गढ़ रखी है वो कठोर होने की वो बिल्कुल सूखे साखे होने की शास्त्र कहते हैं कि महात्मा को सूखी लकड़ी जैसा होना चाहिए क्यों क्योंकि गीली लकड़ी में से धुआं उठता है गीली लकड़ी को जलाओगे तो धुआं उठेगा सूखी लकड़ी को जलाओगे तो धुआं नहीं उठेगा तो महात्मा को क्या कोई चूल्हे में डालना है क्या करना है कि महात्मा पे क्या रोटियां पकानी फूल लगने दो मगर फूल सूखी लकड़ियों में नहीं लगते सूखी लकड़ी में धुआं नहीं उठता ये सच सो so, चूल्हे के काम की हैं मगर फूल नहीं लगते उनमें संसार को बगिया बनाना है कि एक चूल्हा सदियों से कठोरता सिखाई गई स्त्रीय इतनी कठोर नहीं हो सकी इसलिए बड़ी पिछड़ गई महात्माओं के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सका रोने लगे गाने लगे हंसने लगे नाचने लगे कुछ स्त्रियां पहुंची मगर बामुश्किल जैसे मीरा खूब निंदा सही महात्मागण पक्ष में नहीं थे मीरा के हो नहीं सकते थे क्योंकि ये नाच ये गीत ये तंबूरा ये अलमस्ती ये अल्हड़पन ये आंसुओं की धार इसमें कहा भीतराखता है आंख तो बिल्कुल पत्थर की हो जानी चाहिए मैंने सुना है मुला नसरुद्दीन एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया दुकानदार दाम ज्यादा बता रहा था मुल्ला ने कहा दाम दुगने दुकानदार ने कहा कि दुगने हो या तिगने इसी दाम में मैं चीजें बेचता मुल्ला ने कहा सामने का दुकानदार आधे में बेच रहा है तो उस दुकानदार ने कहा वही से ले लो उसने कहा कि वहां से कैसे ले उसका स्टॉक खत्म हो गया उस दुकानदार का स्टॉक जब मेरा खत्म हो जाता तो मैं तो एक चौथाई में बेचता हूं आधे की क्या बात ऐसी जिद्दम जिद्द चलती रही आखिर उस दुकानदार का भी सिर पच गया उसने कहा कि ऐसा कर अगर तू एक काम कर दे तो आधे में दूंगा अगर तू बता दे कि मेरी कौन सी आंख असली और कौन सी नकली मुला ने गौर से देखा कहा कि बाई आंख तुम्हारी नकली दुकानदार तो बड़ा हैरान हुआ बाई आंख उसकी नकली थी मगर इस कला से बनाई गई थी कि पहचानना मुश्किल था कौन असली कौन नकली उसने कहा कि नसरुद्दीन मान गए भाई कैसे पहचाने कि बाई आंख नकली है नसरुद्दीन ने कहा उसमें कुछ दया दिखाई पड़ती असली तो हो ही नहीं सकती असली तो बिल्कुल कठोर है असली महात्मा एकदम कठोर मीरा को बहुत गालियां सहनी पड़ी बहुत अपमान सहना पड़ा घर के लोगों ने ही जहर का प्याला भेजा दुश्मनी की वजह से नहीं बदनामी बचाने के लिए अगर मीरा जैसी कोई एकाध स्त्री पहुंच गई तो ये बावजूद पुरुषों के और पुरुषों की धारणाओं के लेकिन अब स्त्रियां भी कठोर होती जा रही बहुत झेल लिया उन्होंने भी हर उनको लगता है कि बिना कठोर हुए पुरुष के साथ स्पर्धा नहीं की जा सकती अगर बाजार में जूझना हो और गला घोट प्रतियोगिता में लगना हो तो फिर अपनी अपनी छुरी पर धार रखनी पड़ेगी और हृदय कठोर करना पड़ेगा जब गर्दने काटनी हो एक दूसरे की ये कि महात्मा सूखी लकड़ी होना चाहिए काष्ठवत इस धारणा ने सारे धर्म को ही सूखी लकड़ी करती है ऐसे नहीं कोई महात्मा होता यह रुग्णचित्त लोग जिनको तुमने महात्मा कहा है महात्मा तो होगा वसंत लहर ही लहर बहे ज्योतिधार उसके भीतर तुम नृत्य होगा ज्योति का और भीतर ही नहीं होगा जब भीतर होगा तो बाहर भी होगा फैलेगी ज्योति क्षमर चरण कमल मन मिलो हमार और सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि तुम इतने तरल हो जाओ कि जैसे नदी सागर में मिल जाती ऐसे तुम परमात्मा से मिल सको मगर तरलता हो तो ही अगर नदी जम गई हो और पत्थर का बर्फ बन गई हो तो फिर सागर में नहीं मिल सकती सागर तक पहुंच भी जाए तो भी बर्फ की तरह जमी हुई नदी सागर में नहीं मिलेगी सागर किनारे से बहता रहेगा नदी अपनी अकड़ में अकड़ी रहेगी तुम्हें बर्फ की तरह नहीं जम जाना है जल की तरह तरल होना है जितने तरल हो सको उतना शुभ है तुम्हें आज पाकर चंचल हूं मैं आसाऊ के उभार में जैसे ये तारे देखो दोहरे तहरे हो उठे धार में ध्वनि लहरें हिल डोल उठी इस पार और उस पार हमारे जैसे मौन सुरभि की लघु गति फैल गई है हार हार में जो स्ना है मानो अपने वे रजत स्वप्न सच होकर आ जूही झांकती है समीर को लता कुंज के द्वार द्वार में आओ अपनी छाया में हम प्रेम मिलन के चित्र निहारे एक बार में दो मिलाप है देखो तो अपने विहार में इसी मिलन बल पर मैं नस्वरता सुख से सहन करूंगा अपने पन का भार खो चुका अश्रुधार के एक ज्वार में रोने की कला आ जाए तो आंसू ही बहा ले जाते हैं अहंकार को अपने पन का भार खो चुका अश्रुधार के एक ज्वार में तुम्हें आज पाकर चंचल हो मैं आसाओं के उभार में नाचो तरंगित हो चंचल हो जैसे कि झील में लहरें नाच रही जैसे ये तारे देखो दोहरे तहरे हो उठे धार में तुमने देखा आकाश में तारा एक हो लेकिन नदी की लहरों में दोहरा तहरा हो उठता है लहरों में छितर जाता है चांद निकलता है आकाश में और नदी में देखा चांदी ही चांदी फैल जाती जब तुम नाचोगे तो परमात्मा तुम्हारे भीतर भी दोहरा तहरा हो उठता है जितना तुम्हारा गहन नृत्य होगा उतना ही परमात्मा तुम्हारे भीतर गहरा हो जाता है आवे ना जाई, मरे नहीं जीव और व्यर्थ की घबराहटों में ना पड़ो नरकों से ना डरो स्वर्गों का लोभ ना करो आवे ना जाई, ना तो तुम आए हो कहीं से ना तुम कहीं जाओगे ना तुम्हारा कोई जन्म है ना तुम्हारी कोई मृत्यु तुम शाश्वत हो और तुम कैसी छोटी छोटी चीजों से डर बैठे हो क्या क्या डर बिठाए हैं लोगों ने तुम्हें पंडित पुरोहितों ने तुम्हारे भयभीत होने का खूब शोषण किया है तुम्हारे तथाकथित धर्म सब भय पर खड़े तुम्हारे भगवान की धारणा भी भय पर खड़ी और भगवान और भय का कहीं कोई संबंध हो सकता है भगवान का अनुभव होता है प्रेम से भय से तो भगवान भी शैतान जैसा मालूम होगा जिसको हम भय करते हैं उसको हम आदर दे सकते हैं, जिसको हम भय करते हैं उसको हम प्रेम कर सकते हैं, जिसको हम भय करते हैं मौका मिल जाए तो हम उसको गोली मार दे मौके की तलाश जारी रहेगी तुम अगर भगवान से भयभीत हो तो तुम्हारे उसके बीच कभी प्रेम की सगाई नहीं हो सकती और सबसे ऊपर प्रेम सगाई भय से सगाई होगी कैसे भय से तो टूट जाएगी और मगर इस दुनिया में भी हमने भय की सगाई बना रखी और इसी को हम परमात्मा तक भी फैलाए हुए यहां लोग बंधे हुए हैं जोड़ों में सिर्फ भय के कारण अब पत्नी सोचती जाए तो कहां जाए पति सोचता है कि अब ठीक है अब इसको झेलते झेलते इसके उपद्रवों के तो आदि हो गए अब और किसके नए उपद्रव झेलें? फिर लोक लाज पद प्रतिष्ठा है लोग क्या कहेंगे तो बंधे रहो लड़ते रहो बंधे रहो झगड़ते रहो बंधे रहो एक दूसरे से भयभीत पति पत्नी ऐसे डरते हैं एक दूसरे से अगर तुम किसी जोड़े को रास्ते पर चलते देखो और दोनों को उदास और परेशान तो समझ लेना कि विवाहित और कोई जोड़ा रास्ते पे चल रहा हो और प्रसन्नचित और आनंदित तो समझना कि मामला गड़बड़ ये विवाहित नहीं हो सकते पत्नी किसी और की होगी पति किसी और का होगा मुल्ला नसुद्दीन फिल्म देखने गया था एक अभिनेता अद्भुत अभिनय कर रहा था मुला ने कववाह अभिनय हो तो ऐसा वो जो प्रेम जतला रहा था एकदम घुटनों को टेक खड़ा था हिंदी फिल्म में तो ऐसे अद्भुत दृश्य आते ही हिंदी फिल्म में तो गजब है दुनिया में कहीं कोई गाना वाना नहीं गाता हिंदी फिल्मों को छोड़ के जरा मौका मिला कि गाना शुरू और कहा से बैंड बाजे आ जाते एकदम से ये भी कुछ समझ में नहीं आता जिंदगी में ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हें दुख चढ़ा और तुमने एक दुख का गाना गाया और फौरन साज बजने लगा कि पिया गए दूर और तुमने उनको पुकार लगाई और एकदम साज बजने लगा ये साज कौन बजाते हैं? बड़े रहस्य मगर हिंदी फिल्मों में तो जो हो जाए तो थोड़ा बस घुटने पर टेक के अभिनेता एक स्त्री को प्रेम प्रकट कर रहा है आंसू की धार बही जा रही कह रही कह रहा है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता एक दिन नहीं जी सकता सांस रुक जाएगी तुम नहीं मिली तो सब खो जाएगा मुला ने अपनी पत्नी से कहा कि कितना कुशल अभिनेता पत्नी ने कहा तुम्हें तो मालूम ये जिसके सामने अभिनय कर रहा वो इसकी पत्नी वास्तविक जीवन में वो इसकी पत्नी मुल्ला ने मुला तब तो गजब हो गए तब तो पक्का ही अभिनेता है अपनी पत्नी से कोई ऐसी बातें कहेगा कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा कि तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं जी सकता अपनी पत्नी से ऐसे कहीं कोई बातें कहता ये पति पत्नी के बीच में शिष्टाचार आते ही नहीं वहां तो हालत ही उल्टी मुल्ला बीमार था डॉक्टर उसको देखने आया नब्ज देखी छाती की धड़कन देखी तापमान लिया और बोला कि ऐसा लगता है कम से कम तीस साल से कोई खतरनाक बीमारी तुम्हारे पीछे पड़ी मुला का धीरे बोल भैया वो बगल के कमरे में बैठी और ठीक तीस साल हुए तूने भी गजब कर दिया नाड़ी देख के तूने भी क्या बड़े बड़े वैद्य देखे मगर ठीक तीस साल मगर धीरे अगर सुन लिया तो और मुसीबत हो जाएगी यहां भी हमने जीवन के सारे संबंध भय पे खड़े कर रखे मां बाप बच्चों को डरा रहे हैं और डरा के सोचते आदर मिलेगा धमका रहे और बच्चे आदर देंगे मगर आदर थोथा होगा झूठा होगा और जब तक छोटे हैं और जब तक बलशाली नहीं तभी तक देंगे जिस दिन बल आ जाएगा उस दिन बदला लेंगे जिस दिन वो बलशाली हो जाएंगे और माँ बाप कमजोर होंगे आखिर एक दिन माँ बाप बूढ़े होंगे वो कमजोर हो जाएंगे बच्चे जवान होंगे फिर यही बच्चे उनको सताएंगे फिर बूढ़े रोते फिरते कि क्या हो गया कलियुग आ गया कलियुग वगैरह कुछ नहीं आया भैया ये आपकी ही कृपा है और सतयुग में भी तुम यही करते रहे और अब भी तुम यही कर रहे हो बच्चे जब कमजोर थे तुमने सता लिया अब तुम कमजोर हो गए हो अब बदला मिल रहा है अब बच्चे तुम्हें सता रहे हैं हमने सब संबंध विकृत कर दिए शिक्षक सदियों से बच्चों को मार रहा है पीट रहा है और आशा करता सम्मान तो गुरु को सम्मान मिलना चाहिए ये बच्चे गुरु की पिटाई नहीं करती यही बहुत सम्मान क्या मिलना चाहिए आजकल उन्होंने शुरू कर दी पिटाई भी शुरू कर दी क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे प्राइमरी स्कूल में ठीक है कि तुम उनको डंडे के बल पे शांत रखो लेकिन विश्वविद्यालय में वो तुम्हारी उम्र के हो जाते मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था मैं सुबह रोज तीन बजे उठ के स्नान करने जाता अंधेरा होता बाथरूम में मैं प्रवेश किया तो मेरा बाथरूम तो निश्चित था उसमें मेरे डर से कोई प्रवेश भी नहीं करता था और तीन बजे रात तो वैसे भी कोई प्रवेश करने वाला नहीं था उसने गर्दन से ही तो नहीं सकता उन्होंने ज्यादा गड़बड़ की तो मैंने उनको एक धौल भी लगा थी अंधेरा था मैंने देखा नहीं कौन है क्या मामला है वो तो सब पता चला कि वो नए नए दर्शन शास्त्र में अध्यापक होके आए थे मुझे बुलाया वाइस चांसलर ने कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि अध्यापक को तुमने धक्का मार के बाहर निकाला और एक भी मैंने कौन अध्यापक एक छोकरा नहा रहा था मैंने कहा वो छोकरा नहीं है जी वो अध्यापक वो नए नए आए मैंने कहा क्या अंधेरे में कौन किसको देखे तीन बजे रात कौन अध्यापक है कौन विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में तो सब समान है ब्रह्म में तो ब्रह्म के ही दर्शन होते मारने वाला भी ब्रह्म और मारा जाने वाला भी ब्रह्म विश्वविद्यालय में तो विद्यार्थी अब जवान है वो अध्यापकों से कैसे डरेंगे किसलिए डरेंगे तो परीक्षाओं में ले जाते हैं छोरा टेबल पे छोरा गड़ा क्यों फिर नकल शुरू कर देते बस छोरा देख के अध्यापक इधर उधर देखता कौन झंझट मोल ले गुरु शिष्य का संबंध भी भय पर मां बाप का बेटों बच्चों से संबंध भी भय पर पति पत्नी का संबंध भी भय पर सारे संबंध तुमने भय पर खड़े कर रखे और अंतिम संबंध कम से कम उसे तो दया करते छोड़ देते कम से कम परमात्मा और व्यक्ति का संबंध तो भय पर खड़ा ना करते उसको भी भय पर खड़ा कर रखा है नरक में सड़ोगे अब नरक से जो डरे वो डरे आजकल कोई नरक से डरता भी नहीं पहले लोग कहते हैं नरक सिद्ध करो है कहा कोई लौट के आया और जब होगा तब देखा जाएगा और होशियार आदमी यहां तरकी खोज लेता वहां भी खोज लेगा कि स्वर्ग में तुमको पुरस्कार मिलेगा भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुमने बच्चे समझ रखा है लोगों को कि स्वर्ग में पीपरमेंट की गोलियां और नर्क में कोटाई पिटाई इस तरह परमात्मा और मनुष्य का संबंध समाप्ति हो गया गुलाल तुमसे कहना चाहते हैं भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं सभी संत तुमसे यही कहना चाहते हैं आवे न जाई मरे नहीं जीव न तो तुम आए हो न जाओगे तुम अस्तित्व के अनिवार्य अंग हो तुम परमात्मा के हिस्से हो कहां का नर्क कहां का स्वर्ग स्वर्ग है तो तुम्हारे भीतर और नर्क है तो तुम्हारे भीतर वो तुम्हारा मनोविज्ञान है कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं पुल की रस अमीर पियू गुलाल कहते हैं छोड़ो ये भय लोभ और फिर नाचो गाओ और पियो अमृत को अगम अगोचर अलखनाथ वह परमात्मा अगम अगम में हम उसे समझ के भी समझ नहीं सकते वो समझ में आ जाए ऐसा कोई दो दो चार वाला गणित नहीं वह रहस्य जितना समझोगे उतना ही पाओगे कि और समझने को शेष जितना समझोगे उतना पाओगे कि अरे कुछ भी ना समझे अभी तो बूंद भी नहीं समझे और सागर सामने खड़ा है इस बात को ख्याल रखना इस दुनिया में जितने नासमझ लोग हैं वो इस भ्रांति में जीते हैं कि समझ में आता है समझदार तो कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता ये बात इतनी बड़ी है यह अस्तित्व इतना विस्मय विमुक्त भाव से देखने योग्य है ज्ञान की अकड़ से मत देखो तुम्हारा ज्ञान बाधा है अज्ञान के भाव से देखो छोटे बच्चे की तरह देखो तुम कुछ नहीं जानते गीता कंठस्थ होगी कुरान याद होगा मगर तुम जानते कुछ भी नहीं और परमात्मा को जानने की सीमा में तुम कभी बांध भी ना पाओगे किसी तराजू पे उसे तौल नहीं सकते और किसी कसने की कसौटी पे कस नहीं सकते कोई माप नहीं है जिससे माप सको अमाप है तरकतीत है अगम अगोचर इन आंखों से दिखाई पड़ने वाला नहीं मगर तुम्हारी कोशिश यही है कि नहीं आंखों से दिखाई पड़ जाए इन आंखों से देखने के लिए तुमने मूर्तियां बना रखी फिर उन्हीं मूर्तियों को देखते देखते तुम आंखें बंद करके भी उन मूर्तियों को देखने की कोशिश करते हो इसको लोग समझते साधना कर रहे हैं पहले देखते गणेश जी को बाहर बैठे फिर आंख बंद कर लेते फिर आंख बंद करके गणेश जी को देखने की कोशिश करते कुछ दिन कोशिश करते रहोगे तो आंख बंद करके भी गणेश जी दिखाई पड़ने लगेंगे एक तो गणेश जी का ढंग ऐसा है कि तुम बचना भी चाहो तो ना बच सकोगे आंख बंद की को और, और दिखाई पड़ेंगे हनुमान जी खड़े लाल लंगोट बांधे हुए आंख बंद करके देखोगे तो दिखाई पड़ेंगे किसी भी चीज को तुम अगर आंख खोल के बहुत दिन तक देखते रहोगे ध्यान पूर्वक फिर आंख बंद करोगे तो उसके प्रति छवि वो फिर भीतर दिखाई पड़ने लगती इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जब तक भीतर तुम्हें कुछ भी दिखाई पड़ता रहे तब तक जानना कि अभी ध्यान नहीं लगा चाहे राम दिखाई पड़े चाहे कृष्ण चाहे बुद्ध चाहे महावीर जब तक कुछ भी दिखाई पड़ता रहे भीतर तब तक समझना के अभी ध्यान पूरा नहीं हुआ अभी बाहरी भटक रहे हो आंख से दिखाई पड़ने वाली चीज ही नहीं इसलिए सब मूर्तियां झूठी सब मूर्तियां खिलौने बच्चों को उलझा लो तो ठीक लेकिन बूढ़े भी मूर्तियों में उलझे रामलीलाएं चल रही राम सीता की बरात निकलती, थी बन के लोग सम्मिलित होते बच्चे गुड्डियों का विवाह रचाते तुम राम सीता का विवाह रचाते वही खेल कर रहे हो जरा बड़े पैमाने पर जरा शोरगुल ज्यादा भीड़भाड़ ज्यादा रंग जरा धार्मिक दे दिया पुट जरा धार्मिक दे दिया बगैर मामला वही का वही है तुम्हारी मूर्तियां तुम्हारे धार्मिक क्रिया कांड सब वाह परमात्मा तुम्हारी आंतरिकता का नाम इस जगत की जो आंतरिकता है वही परमात्मा है अगम अगोचर अलख उसे ना कोई लक्ष्य बना सकता है ना वह किसी का लक्ष्य बनता है अलक्ष है अलख है अलक्ष शब्द को समझ लेना जरूरी है कभी भूल के भी यह मत सोचना कि परमात्मा को पाना है क्योंकि अगर तुमने परमात्मा को पाने की वासना अपने भीतर जगाई तो वासना ही बाधा बन जाती परमात्मा पाया जाता है लेकिन परमात्मा को पाने की वासना बाधा बन जाती फिर परमात्मा कैसे पाया जाता है जब तुम्हारी सब वासनाएं छीण हो जाती परमात्मा के पाने की वासना भी सम्मिलित है उन सब वासनाओं में जब तुम्हारे भीतर कुछ भी पाने की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती तब तत् उसका अनाहत नाद बज उठता है उसका सूर्य उदय हो आता है तब तुम्हारे भीतर ज्योति लहराने लगती परमात्मा तुम्हारी वासना का लक्ष्य नहीं न हो सकता है परमात्मा तो निर्वासना का अनुभव है इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा किस तरह वासना छूटे यह मैं तुम्हें बताता हूं वासना छूट जाएगी फिर से सब अपने से हो जाएगा फिर आगे की तुम बात पूछो ही मत क्योंकि तुमने, तुमने पूछी और तुमसे गलती हुई तुमसे अगर कहा जाए कि परमात्मा है तो तत्ण तुम्हारे मन में वासना पैदा होती है पाए और फिर अगर कहा जाए कि वह आनंद है तब तो और भी वासना पैदा होती और अगर कहा जाए कि वो अमृत है और उसे पाकर तुम भी अमृत हो जाओगे तब तो तुम्हारा प्राण एकदम ही लोभ से भर जाता कि जल्दी पाकर रहे पाना ही है वासना से अगर तुम परमात्मा को पाने चले तो चूकते रहोगे क्योंकि तुम कभी उस शांत अवस्था में ही ना आ पाओगे वासना तुम्हें उद्विग्न रखेगी व्यथित रखेगी बेचैन रखेगी वासना तुम्हें कभी वर्तमान में थिर ना होने देगी हमेशा भविष्य में भटकाए रखेगी कल्पनाओं के जाल में उलझाए रखेगी अगम अगोचर अलखनाथ वह जो स्वामी है इस जगत का जो मालिक ना तो हम उसे अपनी वासना का लक्ष्य बना सकते ना आंखों का दृश्य बना सकते ना बुद्धि के लिए विचार का विषय बना सकते देखत नैन भयोसनाथ लेकिन एक और आंख है भीतर की ये आंख नहीं एक और देखने का ढंग है जिससे वस्तुएं नहीं देखी जाती जिससे चैतन्य देखा जाता है देखना तो केवल कहने की बात है अनुभव किया जाता है देखत नैनन भयो सनात और जिस दिन तुम उसे अपने भीतर अनुभव कर लोगे उस दिन तुम सनात हो जाओगे उसके पहले तुम अनाथ हो मैं एक गांव में ठहरा हुआ था सामने ही मकान बन रहा था मैंने कहा ये क्या बन रहा है उन्होंने कहा अनाथालय बना रहे हैं तुम नाहक बना रहे पूरी पृथ्वी अनाथालय अब और एक अनाथालय की क्या जरूरत अनाथालय के भीतर अनाथालय तुम तो ऐसा करो एक सनाथालय बनाओ कि जो सनाथ हो गए हो उनके ठहरने की कोई जगह बनाओ उन्होंने कहा कुछ आपका मतलब नहीं समझे तो तुमने गुलाल का यह वचन उनको कहा अगम अगोचर अलखनाथ देखत ननन भयो सनात वही है सनात जिसने परमात्मा को जान लिया पहचान लिया प्रती कर ली पी लिया जिससे परमात्मा का आलिंगन हो गया जो डूब गया उसमें और डूब जाने दिया उसे अपने में जिसने भेद ना रखा जो अभिन्न हो गया अभेद हो गया जो अद्वैत हो गया वही सनाथ है मालिक से जुड़ोगे तो ही अन्यथा तुम अनाथ ही हो कह गुलाल मोरी पुजली आस गुलाल कहते मेरी तो आशा पूरी हो गई मेरी तो अभिपसा पूरी हो गई जम जीतो भयो ज्योति वास मैंने तो मृत्यु को जीत लिया और ज्योति में मेरा निवास हो गया उस ज्योति में जो कभी बुझती नहीं उस ज्योति में जो इस जगत का प्राण है जो इस अस्तित्व का अस्तित्व है